स्वामी विज्ञाननंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञाननंद, श्री रामानंद चट्टोपाध्याय बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी विज्ञाननंद ने पिछले माह अर्थात बैसाख 1345 बांग्ला इलाहाबाद में परलोक यात्रा की है उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली में कई ग्रंथ लिखे हैं साथ ही सूर्य सिद्धांत का बंगाली अनुवाद तथा बृहद जातक देवी भागवत और नारद पंचरात्र के अंग्रेज़ी अनुवाद किए थे मृत्यु के समय उनकी उम्र सत्तर वर्ष थी इलाहाबाद में जब वे जल सरबराह कारखाना वाटर वर्कर्स नामक बहुत से चित्रयुक्त बंगाली पुस्तक लिख रहे थे तब मैं वहाँ की सी डी रोड पर मिस्टर सिमियन के एक छोटे बंगले में किरायेदार के रूप में रहता था वहाँ पर उन्हें और मुझे इंजीनियरिंग के बहुत से परिभाषिक शब्दों के ठीक उपयुक्त बंगाली शब्दों को खोजना या गणना पड़ता था हम दोनों कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज में सहपाठी थे कॉलेज छोड़ने के बाद बहुत दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली थी इलाहाबाद में उनसे मिलने पर पता चला कि वे अब सन्यासी हैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते समय हम दोनों दुबले थे बाद में वे मोटे हो गए थे बहुत वर्षों बाद इलाहाबाद में मुझे पुर दुबला देख मजाक करते हुए वे बोले थे आपको मेहनत करके रोजगार कर खाना पड़ता है इसलिए आप दुबले हैं मुझे रोज़गार नहीं करना पड़ता इसलिए मोटा हो गया हूँ वे खूब चाय पीते थे और उसके बारे में जानते भी थे मेरे इलाहाबाद जाने पर यदि वे वहाँ होते तो मैं उनसे मिलने जाता था मैं चाय नहीं पीता था पर मित्रता के सौजन्य की खातिर उनके मठ में जाने पर एक कप चाय पीता था संभवतः उनमें ब्राह्मणोचित मोदक प्रियता थी इलाहाबाद में मेजर वामनदास बसु और उनके बड़े भाई श्री हरिश्चंद श्रीचंद्र बसु के घर जाने पर उनकी रीति के अनुसार उन्हें मिष्ठान दिए जाते थे भोजन या नाश्ते से भिन्न समय मिठाई देने पर भी नहीं खाऊंगा कहकर उन खाने की चीज़ों को किसी साफ कपड़े में या कागज़ में लपेट कर आते थे यौवन में उनके सहपाठी छात्र के रूप में अन्याय और असत्य के प्रति क्रोध क्रोधपरायण गर्म मिजाजी व्यक्ति जानकर उनके प्रति मुझ में श्रद्धा थी उनकी साधना के संबंध में जिज्ञासा थी किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा था प्रवासी ज्येष्ठ 1345 से उद्धृत